परमार्थ प्रसंग तीन सौ पन्द्रह वीरभक्त कहता है मैं माँ की संतान होकर ईश्वर का दास होकर किससे डरू मेरे लिए असंभव ही क्या है वीर भक्त कहता है जिस जग की शासिका माँ महेश्वरी है उससे मैं किससे डर सकता हूँ मैं भक्ति के बल पर ब्रह्ममय की जमींदारी खरीद सकता हूँ माँ तू साधन समरभूमि पर आ फिर देख लूंगा माँ हारती है या पुत्र माँ आज तुझे मैं समर में देख लूँगा क्या मैं मरण से डरता हूँ माँ डंका बजाकर कर तुझसे मुक्तिधन छीन लूँगा मेरी रसना झंकार करती है काली नाम का हंकार होता है रण में आकर मुझसे जूझने की आज किसकी हिम्मत है रसिक चंद्र द्विज कहता है कि माँ तेरे ही बल से तुझ को समर में जीतूंगा। श्री ठाकुर इसे ही कहते थे डकैत भक्ति मार मार करके माँ के रत्न भंडार को लूट लेना तीन सौ सोलह जिनमें पौरुष है उनके प्रति परमेश्वर सदै होते हैं उन्हें सहायता करते हैं साहस उत्साह और उद्यमहीन भक्त भोंदू और तामसिक स्वभाव का होता है ऐसे लोग सोचते हैं ईश्वर का नाम सुबह शाम कुछ तो आनंद मिला उनकी दया जब होने को होगी होगी जो कुछ मिला वही काफ़ी है इन लोगों में बहुत से जन्मों के अंत में ईश्वर को पाने के लिए व्याकुलता पैदा होती है ये हैं सेंध काटने वाले चोर डर डर के ही मरते हैं जो सामान्य कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट फिर भी पक्का चोर होना चाहिए जागते घर में चोरी है न तीन दीनहीन भाव को स्वामी जी ठीक नज़र से कभी नहीं देख सकते थे कहते थे वह है नास्तिकता वे जबरदस्त रोग है नहीं नहीं करते करते आदमी वही हो जाता है वह नम्रता है या छिपा अहंकार मैं पापी हूँ मैं बिल्कुल नाचीज हूँ दुर्बल हूँ इस तरह से सोचते सोचते वे और भी वैसे ही हो जाते हैं नायमात्मा बलहीन लभ्य जिनका शरीर मन दुर्बल है उन्हें धर्म लाभ नहीं होता उनसे कोई भी काम नहीं होता इन मूर्खतापूर्ण भावों को सूपे की हवा देकर विदा कर दो इसके विपरीत कहो अस्ति अस्ति, मेरे भीतर अनंत शक्ति उपस्थित है उसी शक्ति का उद्बोधन करना होगा जो अपने को सिंह समझता है वह निर्गच्छ थी जगज्जालात पिंजरादीव केसरी सिंह जैसे पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाता है वैसे ही वह जगत रूप जाल को तोड़कर मुक्त लाभ करता है वीर होना होगा अभी ही अभी ही भय शून्य होना होगा चाहे धर्म करो या संसार नहीं तो जिस अंधेरे में हो उसी में चिरकाल पड़े रहोगे 318 अपने और अन्य के कल्याण के निमित्त जो कुछ किया जाए वही धर्म है बाकी सब अधर्म